वेताल पच्चीसी नवी कहानी चम्मा नाम का एक नगर था जिसमें चंप नाम का राजा राज्य किया करता था उसकी सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी जब वो बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया राजा और रानी को उसकी विवाह की चिंता हुई च बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें इम्पनवा कर भेजीं पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा बेटी कहो तो स्वयंवर करूं लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वो उसका विवाह उस आदमी से करेगा जो रूप बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन एक लाख अपने अंग लगाता हूं एक लाख स्त्री के लिए रखता हूं और एक लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूं इस विद्या को और कोई नहीं जानता दूसरा बोला मैं जल थल के की भाषा जानता चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। विसुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वो चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजा अब तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है, वो शूद्र है जो वो ज्ञानी है जो शास्त्र पढ़ा है वो ब्राह्मण है पर जो शब्द बेधी तीर चलाना जानता है वो राजकुमारी का सजाती है और उसके योग्य है राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए राजा के इतना कहते ही वेताल गायब हो गया राजा बेचारा वापस लौटा उसे लेकर चला और उसने फिर 10 कहानी सुनाई